अब मत बीड़ा तो तोहरी कांदरी पांच पाना को बीड़ो बना के हे मृदान जाम पे फेंक दिये तो बीड़ो फरतो फरतो फरियो प्लेटा चार फरता बीरा ने सरधार ने जो बढ़ा के तोड़ दिये बीड़ा ने तोड़ देखे तो सोना की सलका चांदी की सलका हीरा मोती ए मत पीड़ा में जो निकले उनकी सलगा है मरद आज के चांदी की सलगा हीरा मोती की कणी निकले हुई छे तो बीड़ा न तोड़ दई ने सरदार जो एकदम सु घबरा गया ए मरद हम नमो हौदा बहु भोजिसु तेर बोलियो ने सरदार के दादा गजब की बात हुई अरे वो दोही कांदरी खेल करवा गवा ताई जी को भलो हालियो दादा जी में यो धनवा लखियो छे अब चांदी सोना और हीरा मोती की कड़ियां कडी हुई छे अब इने शवा पर काई दान दे सका कोई ऊंचो बढ़ दान दिया तो जब दादा ये नहीं तो मरधानी का देखा अब कहीं कर्णों से, तो से अब तो देख रहे दादा भाई सौ महादेव महाराज का स्थान पर जाइए और वहां की भक्ति करके और वहां से कोई शी अनुखी चीज लाइए जो आपने बो एक कानी देना नेंकर महादेव महाराज के दुनिया नम नम माते जल जी तो जल्दी गरु जब याद राया रा काई दूरे उने रा काई दूरे दानी रा काई दान मारे ने वो सदा महा देवी बोला रे नेवा जी महादेव महाराज के ऊपर जाजी वहां जाके वहां सुज्ञा मांग लाजे कोई कोई ऐसी चीज दे लाजी नेवो नीमा खा, पर्ची के नेवो सरदार सरदार सरदार नीमा के के बगल बगल तारा भनी का का तो चाल नेवा गुरु शंकर महाजी महाराज तपिया है वहां जारे ने प्रणम कर लिया जी ने गुरु जी की पग चम्पी करवा है क्या नेवा सरदार एकदम से जो गुरु के की आवादारोलिया गोठा में खेल के को झेल लिय में चांदी और सोनो और हीरा मोता की क्रिया निकली हुई थी एनाथ अब उन्हें दान दू यो हमें दान जरूर भी देना चाहिए वचन जो पूरा जाए तो कहीं गुरु जी के है और कहीं नहीं वो सरदार सुने चाहिए riko rane ge ru yab bajera paribo गाजा बेहरा भी गेणो धीरो बासर आ गरु जी के सोधे बोल्या के देखो ओ जी मने होसी जी जो विद्वान वे दिन जाए तब तो भोड़ा शंकर जो धूनी में हाथ घाल के और बजे परी गणो ए बला नी में सुकाड़ दियो छे पगाए पायड़ ए बला बिछाठ गड़ा हां तो ना खा मत थोड़ी सब पूरा अंग को गणो जो बुजुर्ग कांजी को अजब गजब को गणो दे रियो छे इने वाजी यो बुजुर्ग कांजी को शरीर को गणो ले जा अर्चशी टेम जो पर्द पे नाचे किसी टेम पर्द पे नाचे उसी टेम ही तुझोरी ने कहोरा दीजिए तो और सरदार ने हाथ जोड़ के जोना, ना आज्ञा दियो तो गुरु जी ने आज्ञा दे दी है तो दम अधान्य और सरधार दाही ने कहा गोट म ना खेल, मारे दारी अब दे तारो दे दे मारी जे राम बजूरी दिया शादी सोना काजोरी तो सरदार हाथ जोड़ के और भोस। के दादा बहुत दादा भाई बहुत अनोखो शाथ नीचे दादा अब आप चो इसी भाई पकड़ाओ तो बेटा राधा बाग जी का दादा कर दिया अब बजोरी कांजरी के तहम दे दूठ में बड़द रोट दे का भी खेल तो का तो कांदरी कांदरी कांदरी कांदरी के चांदी-सोना चांदी-सोना का का लगा दिया में ने में चांदी सोना का और में और के और पीजा की की ने और और नौ नर्त छे जोश मिला अरे दादा, अब आपने के पूरा अंको छे। तो आदा अंको गेनो थोरे और ढाल तो पे घेणो मे लिखे और कहीं देखा ऊंचो ये कबाण में खेचे और कहीं देखा ऊंचो गेणो फिर like नम नम देरी दे दोबाया गिरे मार जुग जुग धरी कांदरी के ताई नेवा सरदार ने हाल पे डनो धर ए नेवा पकड़ तमाम तावी ने तो नौजोत नौजोत जो नेवा सरदार ने जोश की मारी जो गेरो जो फेली पधरी कांदरी पड़ गई जो गेरो फेली जी धरी कांदरी के जकड़े ए सवाई बोजी ए वला जक जक जोंगी अमर धरती आसमान में धर्म मरना ऐसा भी सोडा ए नेवा जी कभी भी को ठपेदा नहीं होगा डिग्री सरदार हो ए बहुत अनोको माथे थाना दान यू जी पैसे नीचे तो राजा महाराजा में बढ़िया बढ़िया ठिकाना में तू जात राजा वह थारो कोई आधा अंको गेणो जो पूरा कर दे जब तुझे तो और जो वह पूरा नहीं करे तो फिर खेल आ और में में खेल, खेल मार दीजिए, बाद मा आदा जी। बेटा फिर भी तो कहीं देखा बजूरी का और का देश प्रदेश में अच्छा बड़ा बड़ा राजा महाराजा जाओ जो छे पारो बार मारे रातों जाऊर घोड़ा में भारत में जांचा तो पगड़ाओ है हम बैठा काली की हुई जो गोठ बराजमान हो जाते तो कहें कहा जब चोसा बगड़ा हो तो गोठ में बराजमान हो जाते है कहाी जेमती गीरा के बातान Ha ha लख लख बेजू रामुड़ी देखोगे गे पकड़ा तो में रानी रान रानी चढ़ा देख क्यों आता बता दे भोर भोज में जाऊंगी भोज की लाट एराम कोलियारी मरसूधन तीन का जाना छह महीना हो गया है में होगी होगी देर गया गया तीन दिन का कोल क्रिया छे महीना हो गया। हाल जाऊंगी भोज की रा तो देखा या रानी जी हे मरना रानी जी के तो बाके रे राम खावे भर जो हीरा मान रानी है गोठ में जो इस आया, भाई जी, या जी के राज़ हाँ, महल अरे पलंगा, पलंगा चे? कोई कोई कोई दुख हो गई गणी समझाई या के में खाओ मैं हे भाई मां मां जा। मैं कभी जी, की मैं। अरे प्रेम सूरी जी तो फिर भी ए रानी काही केचर, काही भया की तुआर अरे आग लगा जरूर तो तो भी गोट में जया मानूंगी चौसी बेटा बगढ़ा होते घोड़ा का स्वार तारा भनी तो बांधे पाग हाथ में लागे पीछी फूल छे अरे मैं बड़ूंगी भोजगा में जरूर भी कोठ में जाये मानूंगी तू बुल में कतनी समझा ली नहीं लागे या बात रानी की सुनताई और फिर भी कहीं रानी के तह समाचे जाता समझावा देख से भाई भाई तो। जी रानी, राणी जातोलेसन की, जात। की लाल तो बार कुछ दास लेकर कोई ने मान और गुजर का हर छाछ पिए और तो मारो ने तो में में गणी रानी के कोई समझे तो का है बात समझाता समझाता घटागी के नाथ खाता समझाओ ये तो मन भोजा जरूर भी और भोज गिलहार में जाओ फिर भी देखा ये ना थोड़ी समझावे और फिर भी रानी के समझ ना आवे जो बा की मेरी गवारे बोडे माने सजागी भाई थारा पीछे बार की राजा रानी चोश में दार की राणी भोजना मार मारे को खाड़ी खुद की चामी देख री भाई साहब है जाऊंगी देवरिया में अर भर बोझ दो गो भूरी तो भैंस है ए न्यो देवर लो। ए ना नैना बाहबले मैं जाऊंगी भोज की लाल मारो मन चत लागू राजा को तो हीरा थोड़ी समझा तो थो सत्ता आगती पर कोई राणी के बात समझ न आए तो कहीं जगह राणी जेमती और कहीं हीरा बाधी सुना जाए धन तीन लाखा लाखा बेजू के, माँगी माँगी गोठ के के माई में दी जीने का दी जे दी, दी जादू जा जा की बाटे का दीदे जादू की पाठी